कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था भारत की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोनी की थी राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदनी थी निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला जो बरसाते थे उस ओर में घके भाति नयन जलधार बहाते जाते थे वह दृश्य और वह करुणानाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभु मेरी आंखों के सम्मुख हे क्या कहूँ निकल वह चोर गया रह गए इधर कुंडल नोपुर रथ सीधा दक्षिण ओर गया कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल हाँ है यह कुटी से लाया वह तत्काल पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन देखा कुंडल को तभी हुए और बेचैन बोले यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था मैं इसके दर्शन को आता यह ओट अलप की गहता था अब बिर के हाथों आया यह भूषण भी बिरही होकर इसका भी जीवन निरस है मैं भेजेता हूँ रो रो कर कुंडल तो मुझसे अच्छा है इतने दिन उसके साथ रहा आ तुझको हृदय से लगा लूँ मैं सीता का तुझ पर हाथ रहा वेदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है लक्ष्मण तुम भी आगे आओ देखो सीता का कुंडल है लक्ष्मण ने बढ़ कर किया पहले उसे प्रणाम हाथ जोड़कर फिर कहा सुनिए लीला धाम मैं तो चरण निहारे हैं देखे माता के कान नहीं मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ कुंडल की कुछ पहचान नहीं परनाथ नाथ यह अच्छा है खड़कन तीर कमानों में जल्दी ही वह दिन आएगा कुंडल होंगे उन कानों में कुंडल वाले ही काम इस बात हरण करने वाले अब सावधान होकर सोना आते हैं रण करने वाले सतवंती सीता की आहे नाचेंगे तेरे प्राणों पर दक्षिण दिस को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर बस खबरदार होना पर आई नारी चुराने वाली बस खबरदार होना पर आई नारी चुराने वाली पतिव्रता के ओज तेज काम है सब वो प्रकाश सीता सतवंती है तेरा कर डाले गी नास पटक पटक रोना पराई नारी चुराने वाली बस खबरदार होना पर आई नारी चुरानी वाली प्रतिभक्ता का साप पड़ेगा मिट जाएगा उदय हुआ है तेरा साराम अगला पिछला पाप हमारी पर सोना पराई आई नार चुरानी वाली बस खबरदार होना पर आई नार चुरी वाली पराई नार चुनी वाली यह सुनते ही हृदय में राम के धीर मंद मंद से उधर चलने लगा समीर लखन सुग्रीव आद। उठे प्रभु का जी बहलाने ले गए वनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने झरनों के झरझर के निनाद चह चहे पक्षियों के सुनकर मन हुआ प्रफुल्लित राघों का कुछ फूल सुगंधित चुन, -चुन कर ताल तरवरों पर तभी सबकी पड़ी निखार इतने में सुग्रीव के मुख से निकली आम देख दशा सुग्रीव के बोल उठे रघुवीर क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर जब से हम ऋष चमोक आए तुमको उदास ही पाते हैं चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतन चिंतित हो जाते हैं छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है हम साथ सुख दुखों के हैं कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है यह सुनकर सुग्री बने भरी और भी मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था मैं जिसके भय से गायब बनाऊ वह ना हर सा दुखदायी है यद्यपि हमेरा ही भाई पर भाई नहीं कसाई है छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह वे राज पत्नी चीनी अब मेरा काल बना है वह जो भाई कभी चाहता था बद पर अब तत्पर रहता है है आस्तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है उसके डर ही से ऋषमुख मैं जान छुपा कर रहता हूँ आ सकता नहीं साफ वस व इसलिए यहाँ पर रहता हूँ इन सात ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा तक्षक ने यही कह रखा है वह विजय बाल पर पाएगा मित्र कष्ट सुन मित्र के रहीन मन में धीर धनुष चढ़ा कर इस तरह बोले श्री रघुवीर बस अधिक नहीं सुन सकता है बस अधिक नहीं सुन सकता मैं अब भुज को दंड तोलती है मालूम मुझे यह होता है उसके सिर मृत्यु बोलती है पी चुके बहुत सोलते अपना अब उसका रक्त पिलाएंगे सब राज पाट हम संध्या तक दिलवाएंगे कापे टंकार से पृथ्वी और पहाड़ एक बाण से ढा दिए प्रभु ने सात तो उताड़ आज्ञा पाकर बाल घर जागर जा सुग्रीव घर के ही बाहर रहे रघुपति करुणासीव गर्जन सुन सुग्रीव के उठा बाल ललकार चरण पकड़ तारा तभी बोले हे भरतार इस समय निरण करने जाओ दिल मेरा बहुत धड़कता है मैं नहीं समझते क्या कारण जो दाया नेत्र फड़कता है सिर में है दर्द अंधेरा शाम आँखें में छाया जाता है मैं रोके खड़े कलेजे को यह मुँह को आया जाता है कहा बाल ने प्रियत में हो न दुख को प्राप्त नृण में सो सुग्रीव हो तो भी करूँ समाप्त यक कर झटका दिया सुना नहीं अनरोध तारा रोती रह गये बाल चला सक्रोध